घुँरु की तर बजता ही रहा हूँ मैं कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं घुँघरु की तर बजता ही रहा हूँ मैं कभी टूट गया कभी तोड़ा गया सौ बार मुझे फिर जोड़ा गया कभी टूट गया कभी तोड़ा गया सौ बार मुझे जोड़ा गया यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बंधता ही रहा हूं मैं घुघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं मैं करता रहा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 तरा बजता ही रहा हूँ मैं हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो साहब हम वापस तो आ गए मगर आपको यह बता दें कि पिछले दो हफ्तों में हमारी आपसे बातचीत जो थी ना वो थोड़ी बिखर बिखर कर हुई यानी कि पिछले हफ्ते तो मैं ही नहीं आया और मेरे स्थान पर मेरी पत्नी ने ये कमान संभाली कि वो रिकॉर्ड करें और साहब मैं तो ये कहूंगा कि जितनी तारीफ उनको मिली है उससे तो मुझे ये लगता है कि मुझे कभी कभी अपनी बातें खुद न करके उनसे करवानी चाहिए मगर साहब क्या करें हमारा भी तो बात करने को मन करता है हमारे एक साहब साहब मतलब मैं तो उनको अपना गुरु और बड़ा भाई ही मानूंगा उन्होंने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा मैं उनकी बात ही, ही आपको पढ़ के बता रहा हूं नीमा जी ने बड़ी बढ़िया रिकॉर्डिंग की थी रवि आप जब बतकही का एपिसोड न कर पाएँ तो परेशान ना हुआ करें बस डेलीगेट कर दिया करें और भूल जाया करें काम अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा मैं तो सोचता हूं कभी कभी बीच में अवकाश ले लिया करें और नीमा जी को अपना हुनर दिखाने का मौका दे दिया करें बंबई के बारे में बड़ा रोचक गाना सुनने को मिला शेर से बचने की बात बड़ी रोमांचक लगी और नीमा जी की प्रस्तुति बड़ी सहज लगी मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद और और इसके साथ में ही हमारे एक और मित्र ने कहा है कि आपका भाभी जी का अंदाजे बयां बहुत अच्छा लगा आपने शेर से मुकाबला किया गोरखपुर वाराणसी नैनीताल और मुंबई की यात्रा करा दी समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और इसके अलावा और भी लोगों ने काफ़ी तारीफ की है और मुझे इन सब बातों में एक ही बात समझ में आई कि डेलीगेशन की जो महत्ता मैं किताबों में पढ़ता था या ऐसे लोगों से सुनता था या उसके बारे में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस अटेंड करके पता चलता था ये उसका एक लाजवाब नमूना था तो साहब मैंने तय किया है कि अब से हमारी बातचीत में उनकी बातचीत भी शामिल तो ज़रूर करूंगा, चाहे तो पूरी या अधूरी जैसा भी रहेगा तो साहब चलिए इसके साथ अब आज की बात शुरू करते हैं देखिए हम लोग की तो ये जो बात कहने की है ना इसका तो उद्देश्य ही ये है कि बातें करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगी तो साहब अभी हाल फिलहाल में मुझको मेरी बेटी ने एक बहुत बढ़िया संदेश भेजा जो उसको भी कहीं से प्राप्त हुआ था और उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया तो मैंने ये तय किया कि आज आपके साथ उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ साझा करते हैं तो साहब उस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ये साइकोलॉजिस्ट थे मिस्टर फिलिप जिम्बार्डो उन्होंने 1971 में इसको एक्सपेरिमेंट को किया था और इस एक्सपेरिमेंट को करने का उद्देश्य था परसिवड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन पीपल तो उसके लिए उन्होंने क्या किया देखिए यहां पर परसीव्ड शब्द जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि पावर परसीव्ड पावर तो पावर एक्चुअल नहीं थी पावर सिर्फ परसिव्ड यानी कि वो पावर जो उनको महसूस हो रही थी कि उन्हें मिली है तो साहब अब ये परसीव्ड पावर का जो एक्सपेरिमेंट था इसके लिए एक सिमुलेटेड प्रिजन एनवायरनमेंट बनाया गया और रैंडम तौर से एक क्लास के छात्रों में से कुछ छात्रों को गार्ड्स का रोल असाइन किया गया और कुछ छात्रों को प्रिजनर्स का रोल असाइन किया गया अब साहब ये हुआ कि एक प्रिजम का सेटअप बनाया गया मॉक प्रिजम और वहाँ पर जो बेसमेंट था उसमें देखिए बेसमेंट की बात से ये मत समझेगा कि सारे बेसमेंट जो हैं वो दिल्ली के उस कोचिंग सेंटर वाले बेसमेंट होंगे जहाँ पर कि पानी भरने से छात्रों के मर जाने का खतरा होता है नहीं नहीं नहीं, नहीं. ये यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बेसमेंट था वहाँ पर अब जैसा मैं समझता हूं, मुझे वैसे कभी स्टैंडफोर्ड देखने का अवसर तो नहीं मिला है ईश्वर ने चाहा तो शायद कभी तो देख भी लेंगे साहब तो साहब यहाँ पर ये यह मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि कुछ ही समय में यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ ही समय का भी बताऊंगा कि वो समय कितना था कुछ ही समय में वो एक्सपेरिमेंट हाथ से निकल गया क्यों क्योंकि जो गार्ड्स थे वो एब्यूसिव हो गए प्रिजनर्स के प्रति और प्रिजनर्स जो थे वो स्ट्रेस यानी एक्सट्रीम स्ट्रेस और हेल्पलेसनेस की स्टेट में आ गए इनिशियली ये तय हुआ था कि ये एक्सपेरिमेंट दो हफ्ते तक चलेगा मगर साहब हालात छः दिनों में यानी मैंने कुछ ही समय कहा ना हालात छः दिनों में इतनी बिगड़ गई कि इस एक्सपेरिमेंट को वापस लेना पड़ा क्योंकि वो प्रिजनर्स को क्या करने लगे प्रिजनर्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालने लगे और मार पीट नहीं कर रहे थे मगर मारने पीटने जैसी बातें करने लगे तो सब वो सब शुरू हो गया था तो ये हुआ कि इस स्टडी ने हाईलाइट किया कि सिचुएशनल कि फैक्टर्स जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह आ, चेंज कर देते हैं यानी कि जिनको ये परसेप्शन होता है कि उनके पास पावर है तो वो रैंडम सेलेक्ट हुए थे ना मगर उसके बावजूद दे सडनली बिकेम इनह्यूमन इन अदर वर्स मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि उसको इनह्यूमन यानी कि जो मानवीय संवेदनाएं थी वो उनसे अब चली गई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेल के जो कर्मचारी हैं उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं होंगी मगर यहाँ पर एक परसीव्ड पावर थी जिसके चलते उन्होंने वो व्यवहार शुरू कर दिया अच्छा जो कैदी थे उन्हें भी पता था कि हम कैदी नहीं हैं मगर तब भी वो तनावग्रस्त हो गए और तनावग्रस्त ही नहीं हो गए उनको ये लगने लगा कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और साहब हम उस अत्याचार को सह नहीं पा रहे हैं तो उसके चलते उनको परेशानी शुरू हो गई खैर अब साहब बात असली ये आती है कि मैंने इसका जिक्र आपके साथ इसलिए किया क्योंकि ऐसी परिस्थिति हम सभी ने कभी ना कभी देखी है अब आप मतलब समझ तो रहे हैं कि देखिए हमें लोगों में से उठकर कुछ लोग आ, हर जीवन के हर स्तर पर यानी कि कभी छात्रों में देखिए तो वहाँ पर नौकरी में देखिए तो वहाँ पर दफ्तर में देखिए तो वहाँ पर बैंक में हम हम तो बैंक की बात करते हैं तो बैंक में देखिए तो वहाँ पर हर जगह पर आप में से ही यानी कि हम में से ही उठकर कोई व्यक्ति ऊपर के पद पर चला जाता है भाई वो बोलते हैं ना पिरामिड बनता है तो पिरामिड में डेफिनेटली भाई जब ऊपर पतला होता चला जाएगा तो पिरामिड की नोक पर पहुंचने के लिए कुछ लोग तो नीचे छूटते जाएंगे ना और कोई भी आदमी सीधा तो नोक पर या टॉप पर आकर बैठता नहीं है तो जो भी आपसे ऊपर चला जाता है यानी जो हमसे ऊपर चला जाता है सडनली उसको लगता है कि उसके पास परसीव्ड पावर आ गई है और साब उसका व्यवहार बदल जाता है अच्छा अब इस बात को कहने का मतलब मेरा क्या है मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो परसीव्ड पावर हमको मिलती है या जो हमें नहीं मिलती है हम दोनों ही परिस्थितियों में देखें सवाल यह है कि ये परसेप्शन कब तक बना रहता है कितने दिन तक ये परसेप्शन हमारे पास रहता है साहब हमें पावर मिल गई है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे या कितने दिन तक हमारे उप, अंदर यह परसेप्शन रहता है कि साहब हम हम स्ट्रेस में हैं या हम तनावग्रस्त हैं या हमारे को सताया जा रहा है तो साहब इस पर मैंने विचार किया जब इस पर विचार किया तो ये पाया कि ये आपके मानसिक स्थिति पर बहुत हद तक डिपेंड करता है अब आपको साहब इस पर मैं अपना दो उदाहरण पर्सनल बताऊंगा ये मत समझिएगा कि मैं किसी निराशा या किसी अफसोस या किसी दुख के चलते ये बात बता रहा हूँ मगर ये घटनाएं हैं तो इन घटनाओं का अब मेरे जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है किसी समय में प्रभाव था मगर अब कोई प्रभाव नहीं है सब पहली घटना तो ये थी कि वर्ष था शायद 2004 या 2003 हजार वर्ष था दो था वो वर्ष हम साहब पहली बार या दूसरी बार शायद एक प्रमोशन एक्सरसाइज में फेल हो गए तो शायद फेल हो गए तो ये हुआ कि भाई उस समय हम कहीं शायद एलएचओ में थे तो हमको कुछ कॉपी जांचने का काम देने के लिए लखनऊ से हैदराबाद भेज दिया गया हम साहब आ गए हैदराबाद तो ये हम हैदराबाद जब आए तो हुआ कि भाई कल से आपका कॉपी जांचने का काम शुरू होगा तो पता चला कि दो एग्जाम हुए थे अधिकारी थे हम लोगों को तीन से चार वाले एग्जाम की कॉपी जांचनी थी और जो नए प्रमोट हुए स्के लोग हमी लोगों के बैच के लोग जो स्केल छः में प्रमोट हुए थे वो लोग आए थे चार से पाँच की कॉपी जांचने के लिए अच्छा साहब हम सभी लोग स्टाफ कॉलेज अपना गुड़गांव, सॉरी स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में रहे और चूँकि भाई सब तो एक ही साथ के थे ना? वो तो अभी प्रमोट हुए थे और अभी रिजल्ट आया था अभी उन्होंने अपना काम भी नहीं शुरू किया था तो तकनीकी तौर पर तो सभी स्केल पाँच के अधिकारी थे खैर तो मगर अब देखिए बैंक ने क्या तय पाया बैंक ने पाया कि ये लोग जो प्रमोट हुए हैं ये ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो उनको चार से पाँच की कॉपी दे दी गई हम लोग जो फेल हुए थे या जो नहीं प्रमोट हुए उनको तीन से चार की कॉपी दी गई चलिए ये तो कोई खास बात नहीं भाई ठीक है आप उच्च स्तर के हैं हम निम्न स्तर के हैं कॉपी मिल गई मगर अब जो स्के छः वाले थे उन्होंने परसीव कर लिया कि वो बेहतर और जो दूसरे लोग हैं वो निम्नतर हैं अच्छा साहब मगर मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चलता मुझे तो ऐसे पता चला कि हम लोग लंच टाइम में और डिनर टाइम में एक ही हॉल में खाना खाने जाते थे अब साहब उस हॉल में जब खाना खाने पहुँचते थे तो वहाँ पर स्ट्रेट क्लासीफिकेशन हो गया था यानी कि जो प्रमोटेड ग्रुप था वो अलग खड़ा अलग खड़ा होकर खाता था और जो नॉन प्रमोटेड था वो यदि उनके पास जाता भी था तो उसको इग्नोर कर दिया जाता था और साहब वो अलग से खड़ा रहता था अच्छा साहब तो ठीक है तो नेचुरली दो ग्रुप्स बन गए दोनों ग्रुप अब हॉल तो उतना बड़ा नहीं था और लोग ज्यादा थे शायद तो इसलिए एक दूसरे की बातें भी सुनाई पड़ती थी जो ये जो नए वाले जो ग्रुप थे यानी जहाँ परसीव्ड पावर वाला जो ग्रुप था वहाँ पर वार्ता चल रही है वो तो कह रहे हैं साहब बैंक में लोग काम नहीं करते हैं। तो उसमें से एक साहब कहते हैं जो कि मतलब इत्तेफाकन हमारे बैचमेट थे यानी कि उन्होंने हमारे साथ ही बैंक में नौकरी शुरू की थी और हम लोग काफ़ी समय तक एक साथ रहे एक ही शहर में पोस्टेड रहे एक ही बिल्डिंग में रहते थे मतलब एक लंबे समय तक लगभग पांच छह साल तक सब उन्होंने और हम लोग अच्छे संबंध भी थे मैं मैं तो तो नहीं मित्र थे थे थे मगर संबंध अच्छे थे, पारिवारिक संबंध अच्छे पारिवारिक भी थे। उन्होंने कहा साहब तो कि जो AGM लेवल के लोग हैं वो भी निहायत ही निकृष्ट हैं और मैं तो यह कहूंगा किम नहीं करने में भरोसा करते ये तो हमारे लिए एक तरह का आंख खोलने वाला अनुभव था मगर खैर ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे मैं तो यही कह सकता हूं क्योंकि मैं उनकी याद कर रहा हूं अभी और मैं किसी बुरे रूप में याद नहीं करना चाहता केवल यह कहना चाहता हूं कि परसिव्ड पावर का इससे श्रेष्ठ उदाहरण मुझे देखने को नहीं मिला अच्छा मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें एक तो ये उदाहरण जो इनका था, दूसरा सताए सताए जाने जाने वाले का जाने वाले का का उदाहरण। उदाहरण ये कि मैं अपने ही बारे में बता रहा हूं कि बहुत समय तक यानी तकरीबन 19 19-20 साल तक अपने एक ही ग्रेड में रहा वहां से रिटायर भी हो गया और इसमें इस बहुत बार हमारे जो हमारे जो सहकर्मी थे यानी जो हमारे साथ काम करते थे अब तो यही कह सकता हूँ साहब जो हमारे बैच के लोग थे वो भी हमारे उच्चाधिकारी रहे बने और उनको ये भी मौका रहा कि वो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे परंतु अधिकांश लोगों ने इसको करना पसंद नहीं किया और साहब हम बड़ा तनावग्रस्त रहते थे कि भाई ये देखिए ये हमको सता रहे हैं हम सब ऐसे अपने दिल में सोचते थे अब आपको मजे की बात बताएं कि बैंक में एक बढ़िया नियम है वो यह है कि यदि आपकी नौकरी दो साल से कम रह गई है तो आपको प्रमोशन वोमोशन के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाएगा बस भैया वही आपको बताएं कि जिस वर्ष हमको पता चला कि अब प्रमोट तो हुए नहीं और साहब अब नौकरी दो साल से कम की बच गई तो आप प्रमोशन के लिए कंसीडर भी नहीं होंगे भैया वो सारा तनाव जो था वो हवा बन के उड़ गया और साहब न सिर्फ वो हवा बन के उड़ गया हम तो ये कहेंगे कि हम उसके बाद अपने मतलब एक ज्यादा बेहतर आदमी बन गए हम यही कह सकते हैं तो साहब जीवन जो था वो बहुत सुधर गया यानी वो स्ट्रेस खत्म हो गया तो इसका मतलब कि वो जो स्ट्रेस जो परसिवड पावर और परसिव्ड स्ट्रेस दोनों का अनुभव हमने अपनी जिंदगी में स्ट्रेट कर लिया सीधे तरीके से कर लिया अब साहब हम इसके लिए एक ही बात आ, मतलब सभी से कह सकते हैं कि हमने ये किया और अब परसीव्ड स्ट्रेस का भाई देखिए ये तो सवाल यह है कि परसेप्शन तो बदला जा सकता है और उसके लिए केवल इतना ही है कि आपको पता हो कि ये परसेप्शन है अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये परसेप्शन है तो आप बदल भी नहीं सकते तो साहब मैंने ऐसा किया अब आप देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं अच्छा इसके बाद आपको एक बात और बता दूं कि ये तो चलिए बातों की बात हो गई अब पिछले हफ्ते हाँ, पिछले पिछले हफ्ते हफ्ते नहीं, उससे पिछले हफ्ते में हमने एक गाने की और, और, और साहब उसका यह गाना बड़ा अच्छा था हमें भी बड़ा अच्छा लगा था और हमने इसी गाने का प्रिल्यूड बजाया था इस गाने को अशोक जी ने देवराज कुमार साहब ने और हमारी पत्नी के क्लासमेट हैं श्री धर्मेंद्र उन्होंने पहचान लिया मगर हमारे हमारे बहुत से लोग जो हैं वो इस गाने को नहीं पहचान पाए मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी प्रीति बहन ने इसको पहचाना कि नहीं पहचाना क्योंकि अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा ना तो वो मुझसे नाराज भी हो जाएंगी कि भैया ये जो गाना है मैंने सही बताया था और तुमने मेरा नाम नहीं लिया तो साहब मैं ये देखता हूँ नहीं साहब प्रीति जी इस हफ्ते का गाना नहीं पहचान पाई थी चलिए प्रीति जी अब आप जान गई ना गाना तो आसान ही था गाना कुछ मुश्किल नहीं था चलिए तो इस हफ्ते के लिए एक गाना ये आपके लिए अब चूंकि देखिए बातें करने के लिए जब बातें शुरू होती हैं ना तो जल्दी खत्म हो नहीं पाती क्योंकि आप लोगों ने इतनी प्रशंसा की तो इस बारे में हमारी पत्नी भी आपसे कुछ बात करना चाहती है ये लीजिए नमस्कार सबसे पहले तो हम शिमान जी का धन्यवाद फिर से देंगे कि फिर से इन्होंने हमको थोड़ा सा बोलने का मौका दिया थैंक यू शिमान जी आ, और उसके बाद अपनी एक भूल सुधार के बारे में बता दें कि हमको बैलगाड़ी को बस्ती और गोरखपुर में लड़िया कह कहा जाता है उसकी जगह शायद हमने हवाई जहाज़ को लड़िया कहते हैं ऐसा कह दिया आप लोग प्लीज़ हमें बहुत माफ़ कीजिए और ये जो पावर ओवर की इतनी बात कर रहे हैं पहले तो हम आपको ये बता दें कि पावर की बात हम बाद में करेंगे पहले तो ये ये जो ये रिकॉर्डिंग करते हैं ना ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए एक दिन इन्होंने रिकॉर्डिंग ये की कि मतलब हिस्ट्री में घुस गई है और शाहजहाँ और अकबर और हमायों और बाबर और फिर आए वो जिनके नाम सुन के हम लोग डर जाते हैं औरंगज़ेब और ये वो जब इन्होंने रिकॉर्डिंग ख़त्म की हमारे मुंह से बेसाख्ता निकला जहाँ पना आपके लिए क्या नोश फरमाएँ ये रखा साहब से पूछती है और हम दोनों खिलखिला के हंस पड़े सचमुच में एकदम उस युग में जैसे घुसा दिया इन्होंने एक तो फिल्मों का असर ऊपर से उस किताब में जो हिस्ट्री के लेसन को ये पढ़ रहे थे उसका असर और उसके अगले दिन भाई साहब ने क्या पढ़ा कि वो संसद में और पार्लियामेंट में और ये होना चाहिए और वो नियम बनना चाहिए और ये सेक्रेटरी पढ़ रहा था भाई, भाई साहब अपने घर का बजट सुधार लो देश के बजट के बारे में क्या बता रहे हो तो मगर बजट एडिटोरियल में आया था हाँ हाँ आपकी मजबूरी थी आप पढ़ रहे थे और हमारी मजबूरी थी कि हम सुन रहे थे तो जैसे ही खत्म हुआ हमने कहा यहाँ क्या कर रहे हैं हम दोनों चलिए दिल्ली चलते हैं बजट में पार्टिसिपेट करते हैं कुछ बताएं अच्छी अच्छी बातें लोगों को तो ये तो यहाँ पे बात है तो अब हम लोग आ, मुद्दे पे आते हैं ये पावर परसेप्शन ऑफ पावर ये बात बिल्कुल सही है अगर आप हमारे हाथ में ताकत दे देंगे या ऐसी पोस्ट हमें दे देंगे जहाँ पर हमें देखभाल करनी है तो हम वो देखभाल करेंगे मगर दिमाग ख़राब भी हो सकता है अब जैसे अपनी बात बता सकते हैं हम कि हाँ भाई शादी हो गई आ गए ससुराल तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ पावर ओवर का मह एहसास हुआ हो ये ज़रूर लगा कि नहीं नहीं आ, हमारे परिवार के जो भी इज़्ज़त है उसमें हम भी अब शामिल हो गए तो ऐसी हरकत ना की जाए जिससे कोई खिल्ली उड़ाए मजाक उड़ाए ऐसा नहीं होना चाहिए तो खैर ऐसा कुछ करने का वो था नहीं मगर जब बिटिया रानी आ गई पैदा हो गई चिंकी जी उसके बाद ज़रा उनका रोना होना शुरू हुआ ज़रा थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी तब लगा कि ओ इस बच्ची को बनाने में संवारने में मेरे हाथ में भगवान जी ने कुछ शक्ति दी हुई होगी कुछ बुद्धि दी हुई होगी उसका इस्तेमाल भी करना है तो वो जो पावर का परसेप्शन था वो बड़ा क्रिएटिवली अपने आप यूज़ हो गया वो नहीं हुआ कि वो जैसे कि वो उसको कैदी बना लिया गया और उसके ऊपर जुलम ढहाने लगे और मार पिटाई करने लगे कूट डाला ना ये लगा बच्चों को मारने का तो आपने ठेका ले रखा था कभी कभी इसी को पर्सी पावर आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डेड हमने तो अपने बच्चों से माफी भी मांग ली है भैया हमें माफ़ कर दो हम बहुत ही छोटे थे उम्र में जब तुम लोग पैदा हुए थे तो जैसा समझ में आया पाल डाला मगर उस पाल डालने में Uh, सबसे ज़्यादा खुशी हमको ये होती है कि वो खुशी होती है कि जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे ही कुछ ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में ऐसा आया कि बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ और करने पे करने के लिए वैलिड रीज़न्स बताओ कि भैया ये करना अच्छा होगा क्यों पढ़ना है इसलिए पढ़ना है कि भाई पढ़ लो शायद कुछ बन जाओ शायद कुछ अपने लिए खुद से कर सको मम्मा पापा दादी बाबा नानू नानी मामा मामी इन के के हेल्प के बगैर भी शायद जिंदगी चला सको तो अगर तुमको ठीक लगे तो कर लो भैया तो बच्चों ने सुना कभी कभी इन्हीं इन्हीं बातों के वजह से बच्चों को हम लोग टेंशन में हम टेंशन में भी डाल देते कि न, पढ़ना पड़ेगा बड़ी बेटी हमारी ऐसी थी कि वो जब बोर्ड के एग्ज़ाम देने के काबिल हुई और उस स्थिति में आई तो खेलने नहीं जाती थी, थी तो हमने अपनी पावर दिखाई हमने कहा देखो बहन अगर तुम्हारे पेपर्स होंगे इतनी पढ़ाई पहले से कर रखो कि अगर बीमार हुई तो आराम से चैन से बीमार पड़ को दो चार दिन छुट्टी लेके कर आराम से ऐश काटो आराम करो और स्वस्थ हो जाओ और इतनी पढ़ाई कर लो कि बाद में ये टेंशन न रहे कि हमको एक मिनट दम मारने की फुर्सत नहीं और अगर तुम एग्जाम्स के दौरान खेलने नहीं गई आधे घंटे एक घंटे के लिए हम तुम्हें घर से धक्का मार के निकाल देंगे उस आधे एक घंटे तुम कुछ करना पाओगी पढ़ाई के साथ तो ये पावर थी हमारी इसका हमने कर किया इस्तेमाल हाँ हाँ बच्चे को निकाल देना ये तो तुम निकाला थी नहीं, थी नहीं ना वो खुद ही निकल जाती तो उसको मालूम था कि माँ बड़ी बदमाशी का काम करने हाँ परसिव स्ट्रेस में थी अरे परसीव पावर का इस्तेमाल उसकी पहले स्कूल की पहली टीचर ने किया था और उसने हम उन टीचर ने पहली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में हमसे कहा योर डॉटर इज द डलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास आई वाज़ शॉक्ड हमें तो इतने जोर का शॉक लगा हमने कहा है ये लड़की डले डस्ट मतलब इन्होंने तो बिल्कुल एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म जो बिगेस्ट फॉर्म होता है स्ट्रॉन्गेस्ट वो वर्ड यूज़ किया था हम बहुत दुखी हुए रोए फिर हमने उनकी पावर को दरकिनार किया और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बच्ची को मैथ्स में पढ़ाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया कि नहीं उसको धीरे धीरे समझा देंगे नहीं समझी होगी क्लास में ना समझा पाई होंगी कुछ भी बात हो सकती है वो समझती थी करती थी और उसकी ये हालत थी कि उसको नींद से भी जगा के पूछा जाए कि बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा वो उठ के बता के सॉल्व करके दोबारा से सो जाएगी उतनी ही शांति से जितनी शांति थी वो पहले सो रही थी ये उसकी हालत आज की डेट में भी है एंड आई एम प्राउड ऑफ अर उसने हमारे परसीव्ड पावर का जुल्म बर्दाश्त किया नहीं नहीं जुल्म नहीं बर्दाश्त किया लेकिन उसने सीखा सीख लिया समझ लिया और किया उसने मेहनत की एक बात और है आ, ये बात हम सारे दुनिया भर के टीचर्स जो कि सचमुच में सिंसियरली बच्चों को पढ़ाते हैं कुछ भी आर्ट्स हो ड्रामा हो म्यूज़िक हो मैथ्स हो साइंस हो कुछ भी पढ़ाते हैं हिंदी संस्कृत एनी टीचर्स मतलब वाइल्ड टीचिंग वो अपना काम अगर अच्छे से कर रहे हैं तो काम वहाँ पर ख़त्म उनका हो गया बाद का काम स्टूडेंट्स का और घर वालों का होता है कि वो जो उन्होंने पढ़ा दिया या समझा दिया उसको आगे घर पे और पढ़ा के लिखा के या समझा के भैया प्रैक्टिस कर डालो तो याद भी हो जाएगा वो करना पड़ता है मेरे ख्याल से हमने यही किया कि जो स्कूल में पढ़ाया वो घर में उसको देख लिया और उसे कहा बेटा और प्रैक्टिस कर लो तो ये परसीव पावर की बात यह थी हमारी तो बस यही क्षमता थी कि ये अपने बच्चों को देख लें जो जैसा निकल गया निकल गया ईश्वर की कृपा है अच्छा है तो और अदरवाइज है तो और आगे प्रसीव दौर में जो इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो जिक्र किया है वो सुन के बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि पावर स पावर ताकत ताकत सत्ता सत्ता चढ़ जाती है दिमाग में और सत्ता का मद उतारे नहीं उतरता है तो वो वैसा मद किसी के ऊपर जो चढ़ जाए तो उसको उसका उतरना ज़रा कठिन काम है और उससे लोग त्रस्त भी हो सकते हैं और कष्ट में भी आ सकते हैं भाई हम कष्ट की बात ज़्यादा नहीं करेंगे प्लीज़ आप संभालिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं आई होप हमने कुछ आ, इनकी बात को ज़्यादा इधर उधर ना कर दिया हो धन्यवाद आपका और इसके साथ ही हम आज की बात समाप्त करते हैं और आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपने हमारी बात इतने ध्यान से सुनी उसके लिए आपके आभारी हैं और एज़ यूज़ुअल अपनी बातें हमको बताते रहिए और कम से कम इस बारे में बातें करते रहिए ठीक है, है साहब तो चलते हैं नमस्कार नमस्कार गैरों में घुघरू की जगह तो है पैरों में बजता ही रहा हूँ मैं घुघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं बजता ही रहा हूँ मैं